ध्यान और आध्यात्मिक जीवन महाजनो येन गतः सपन था सच्चा भक्त जन्म मरण से मुक्ति की कामना नहीं करता उसके लिए संसार ज्वाला से मुक्ति प्रार्थनीय लक्ष्य नहीं होता भगवान जो असंख्य रूपों में भी अभिव्यक्त हो रहा है के प्रति प्रेम ही सबसे वांछनीय लक्ष्य है सभी महान संतों की यही महानतम अभिलाषा रही है सभी साधकों की हार्दिक अभिलाषा भी यही होनी चाहिए ब्राह्मण कुल में जन्मे दो तीन आलवरों ने पेरियालवार या विष्णुचित्त सबसे प्रसिद्ध है वे अपना समय भगवान के लिए फूलों की माला गूंथने में बिताया करते थे उनकी प्रसिद्ध कविता तिरुपल्लांड का दक्षिण भारत में कई महत्वपूर्ण वैष्णव मंदिरों में प्रतिदिन गान होता है प्रेम भावावेश रचित उस अपूर्व स्तुति में स्वयं के लिए आशीर्वाद की याचना करने के स्थान पर भक्त भगवान को वर्षों तक जीने का आशीर्वाद देता है। उनकी कन्या अंडाल या गोदा थी जो भारत की महानतम महिला संतों में से एक के रूप में पूज्य है बाल्य से ही उसकी श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति थी एक दिन उसके पिता ने उसे भगवान के लिए बनाई गई माला पहन पहने पाया और उसके लिए उसे डाटा लेकिन एक दैवी वाली ने उन्हें सूचित किया कि भगवान उस आंडाल के द्वारा पहने हुई मालाएं पसंद करते हैं वे स्वयं को भगवान की वधू समझती थी परंपरागत मान्यता है कि स्थानीय विष्णु मंदिर के पुजारी को भगवान का आदेश हुआ है कि वह आंडाल को पालकी में बिठा मंदिर में लाए दूसरे दिन वधुवेश में सुसज्जित पालकी में बैठकर बहुत से लोगों की बरात के साथ आंडाल मंदिर पहुंचे जो ही वह गर्भ मंदिर में प्रविष्ट हुई भगवान ने उसका स्वागत किया और वह उनके दिव्य देह में विलीन हो गई बाद में आंडाल के जन्म स्थान श्री वुल्ली पुत्तूर में एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और आज तक उस घटना की याद में उस मंदिर में उत्सव मनाया जाता है हांडाल एक प्रतिभाशालिनी कवित्री थी उनकी कविता तिरुप्पावई समग्र दक्षिण भारत में मार्ग माह में गाई जाती है इस कविता के एक छंद में वे भगवान का ध्यान और उनके गुणों के चिंतन के से समस्त अशुभ का नाश किया किस प्रकार होता है इसका वर्णन करती है जो पवित्र होकर जब हम फूलों को गी तोल से पूजा और हृदय में ध्यान करते मथुरा के बालक मायन का पवित्र महान पति का ग्वाल बाल के रूप में ज्योतिपुंज माता की गोद उज्ज्वल करने वाले दामोदरन का नष्ट हो जाते पूर्ववा भावी कुकर्म जैसे अग्नि से भस्म हो जाता कपास हे एलो रेम बाबाए अंडाल भारत में मधुर भाव की भक्ति के श्रेष्ठतम उदाहरणों में से एक है भक्त स्वयं को वधू तथा प्रभु को पति मानते हैं शुद्धकृत आत्मा आत्माओं की आत्मा परमात्मा की नित्य सत्ता हेतु दलायित रहती है आंदाल ने अपने प्रियतम प्रभु का निरंतर चिंतन करने में अपनी कल्पना का भरपूर उपयोग किया हमारी मानसिक शक्तियों का जो सामान्यतः अनेक प्रकार की अपवित्र बातों की कल्पना में भी गंवाई जाती है उदात्तीकरण किस प्रकार किया जाना चाहिए आंडाल की पद्धति उसका एक दृष्टांत है वे श्री कृष्ण लीला का अत्यंत मार्मिक वर्णन करती हैं। एक माता के पुत्र के रूप में जन्मे एक ही रात में छुपाकर, दूसरी माता के द्वारा लालित पालित कंस हृदय में धधकती चिर अग्नि स्वरूप मल्ल तुमने उसकी सभी योजनाओं को नष्ट कर दिया हम लालायित हो तुम्हारे पास आए हैं और यदि तुम कृपा करो तो तुम्हारे हम गुणगान करें जो लक्ष्मी को अति प्रिय है तुम्हारे ऐश्वर्य का भी जिससे हमारे दुख दूर होंगे हे एलो रेम्बावाय नाथमुनि नामक एक महान वैष्णव संत ने आलवरों की सभी उप, उपलब्ध कविताओं और स्तुतियों को एक बृहद और चिरस्थायी ग्रंथ नालायर प्रबंधम के रूप में संकलित किया इस ग्रंथ को दक्षिण भारत के श्री वैष्णव अत्यंत पवित्र मानते हैं तथा उसे अनुभव वेदांत अर्थात प्रत्यक्ष अनुभूति का वेदांत करते हैं जो सत्य भी है नाथ मुनि के उत्तराधिकारी यामनाचार्य थे और उनके बाद रामानुचार्य हुए रामानुजाचार्य हुए जो दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के पुनर्जागरण के सबसे प्रमुख व्यक्ति थे उनका जन्म 1017 सौ ईस्वी में एक भक्तिमान ब्राह्मण परिवार में हुआ था रामानुज ने पहले यादव प्रकाश नामक एक अद्वैत वेदांती पंडित से हिंदू शास्त्रों का अध्ययन किया लेकिन उनका भक्त हृदय अद्वैत सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर सका और उन्होंने अपने ही सिद्धांतों का विकास किया जिसमें भक्ति और ज्ञान का समन्वय करने का प्रयत्न किया गया है उन्होंने ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता पर भाष्यों की रचना की विशिष्टाद्वैत नामक उनके दर्शन के अनुसार ईश्वर जीव और जगत मिलकर एक सत्ता का निर्माण करते हैं ईश्वर सर्वव्यापी सर्वातीत परमात्मा है जगत उसमें से उत्पन्न होकर उसी में काल चक्र क्रम से विलीन हो जाता है सृष्टि लय की यह काल प्रक्रिया लाखों वर्षो की होती है इसी तरह समस्त जीव भी ईश्वर पर पूर्ण रूपण आश्रित होते हैं आध्यात्मिक पथ में आत्म साक्षात्कार पहले और ईश्वर साक्षात्कार बाद में होता है जो रामानुजाचार्य के अनुसार पूर्णतः भगवत कृपा पर निर्भर करता है इस प्रकार उन्होंने भक्ति को साधना के रूप में सर्वाधिक महत्व दिया वैष्णव एवं भक्ति की प्रमुखता को पुनः प्रतिष्ठित करने के अतिरिक्त रामानुज अपने अनुयायों को एक पृथक संघ का निर्माण किया संस्कृत और तमिल दोनों के शास्त्रों के अध्ययन को प्रोत्साहित किया और धर्म का गैर ब्राह्मणों में भी प्रसार करने का प्रयत्न किया एक शूद्र को गुरु के रूप में स्वीकार करने तथा तो पवित्र नारायण मंत्र का जनसाधारण के बड़े समुदाय को प्रदान करने में उनकी उदार बुद्धि का परिचय मिलता है उनके गुरु गोष्ठीपूर्ण ने उन्हें यह निर्देश देने के बाद नारायण मंत्र में दीक्षित किया था कि उसे किसी के सामने प्रकट न करें। गुरु के निर्देश का उल्लंघन करने पर नरक जाने का दंड भोगना पड़ेगा लेकिन रामानुज ने मंदिर के गोपुरम पर चढ़कर वहां एकत्र बड़े जनसमुदाय के सामने उस मंत्र को प्रकट कर दिया अपने स्कृत्य के औचित्य के बारे में गुरु द्वारा पूछे जाने पर रामानुज ने कहा यदि उनके नर्क में जाने से इतने लोगों का उद्धार हो सकता है तो वे अपने व्यक्तिगत मुक्ति के बदले यही करना श्रेयस्कर समझते हैं रामानुज ने अपने सिद्धांत के प्रचार के लिए भारत में दूर दूर तक भ्रमण किया भक्ति को दार्शनिक भित्ति पर प्रतिष्ठित करने वाले वे पहले महान आचार्य थे आलवार संतों की रचनाओं को वेदांत के अंतर्गत लाकर यमुनाचार्य ने भक्ति के हित में महान सेवा की थी तथा विशिष्टा की नींव रखी थी लेकिन उस विशाल दार्शनिक भवन के निर्माण का श्रेय रामानुज को जाता है जिसने तब से भारत के सभी हिंदू भक्ति आंदोलनों और संप्रदायों को परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप में प्रभावित किया है उत्तर भारत के भक्ति आंदोलनों के मूल की खोज करने पर उन्हीं का प्रभाव पाया जाता है